रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक सो सतासी से उन्नीस से 1920 तक हमारे देश में भास्कराचार्य के 800 साल बाद प्रथम श्रेणी का केवल एक गणितज्ञ ने गणित हुआ उनका नाम था रामानुजन और वे महाविद्यालय का प्रथम वर्ष भी उत्तीर्ण नहीं कर सके। भारत ने उन्हें जन्म दिया भूखमरी क्षय रोग और असामायिक मृत्यु दी ब्रिटिश गणितज्ञ हार्दी को इस बात का पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने रामानुजन की योग्यता को पहचाना और उन्हें इंग्लैंड बुलाया प्रशिक्षित किया और उनकी विलक्षण प्रतिभा को फलने फूलने दिया। श्रीमान दामोदर धर्मानंद कोसबी से कहा गया इस मेधावी भारतीय गणितज्ञ की जीवनी जिन्होंने गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि और औपचारिक शिक्षा के अभाव में भी समूचे विश्व में ख्याति अर्जित की पेशेवर गणितज्ञों के बीच एक की तरह है रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर अठारह को मद्रास से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित हीरोड में हुआ उनके पिता साड़ी की एक दुकान में मुंशी थे और उनका वेतन बहुत कम था घर में गरीबी थी रोजमर्रा की चीजों का जुगाड़ कर पाना भी दुश्वार था रामानुजन की माँ कोमलता मल मजबूत इरादों की महिला थी और अपने बेटे के उत्थान के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा थी उनसे रामानुजन ने गहरी आध्यात्मिकता सीखी जो उनके जीवन का अभिन्न अंग रही पास के शहर में में अपने ननिहाल में ही रामानुज पले बढ़े उनकी गणितीय प्रखता दस साल की उम्र में ही साफ दिखने लगी वे न केवल आसानी से खुद ही गणित समझ लेते थे बल्कि अपने से ऊंची कक्षाओं के छात्रों की शंकाओं का भी समाधान करते थे हाई स्कूल में उन्होंने जी एस कार की पुस्तक ये ऑफ एलिमेंटरी रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स यानी गणित में प्राथमिक परिणामों का सारांश का अध्ययन किया आगे चलकर यह पुस्तक गणित की दुनिया में काफी प्रसिद्ध हुई क्योंकि इसने पद्धति समझाए बगैर अपने हल लिखने की रामानुजन की अद्वितीय शैली को प्रभावित किया था उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने की उम्मीद में कुछ समय एक महाविद्यालय में दाखिला भी लिया परंतु गणित में मगन रहने के कारण उन्होंने बाकी विषयों पर जान नहीं दिया और वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। अगले कुछ वर्ष रामानुजन के लिए विपत्तियों से भरे रहे उन्होंने छात्रों को ट्यूशन देने का प्रयास किया पर इसमें भी वे असफल रहे गणित पढ़ाते समय वे कई चरण आगे की छालांग लगा देते और उसकी उच्च स्तरीय व्याख्या करने लगते छात्र उनकी विद्वत्ता का तो आदर करते परन्तु पढ़ाया गया उन्हें जरा भी समझ में नहीं आता ऐसी घटनाओं ने रामानुजन को सारी जिंदगी परेशान किया उनकी मौलिकता ज्यादातर गणितज्ञों की समझ से परे थी वे हमेशा इस दुधा में रहते थे कि रामानुजन सच में एक मेधावी गणितज्ञ है या फिर कोई धूर्त बहरूपिया